क्यों पसंद है या कोई और संदेश जो आप देना चाहते हैं वो लिखिए जब संभव होगा मैं आपके फरमाइशों को इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। 23 नवंबर को मशहूर गायिका गीता दत्त जी की जयंती है उसी के उपलक्ष्य में आज आपों आप गीता जी के गाए हुए गीत सुनाने वाला पहले भाग में मैं आपको गीता जी की याद में बनाए गए मेरे एक पुराने कार्यक्रम को सुनाने वाला जो मैंने उनके नब्बे वर्ष वाली जयंती के लिए बनाया था तो आइए पहले उस अनोखे कार्यक्रम

को आपको सुनाऊ जिसमें जरूर आप कुछ अनसुने गीत सुनेंगे एक पनकार

नमस्ते दोस्तों आज का ये विशेष एक फनकार कार्यक्रम समर्पित है महान गायिका गीता दत्त जी को जिनका शादी के पहले नाम था गीता रॉय चौधरी फिल्मों के शुरुआती दौर में उनको गीता रॉय के नाम से ही जाना जाता था गीता जी मेरी पसंदीदा गायिकाओं में से एक हैं और हो भी क्यों ना उनका हुनर ही कुछ ऐसा था मेरी खुशकिस्मती है की उनको समर्पित वेबसाइट डब्लू से मैं

शुरू से ही संबंधित रहा हूं और इसका विमोचन हुए अब 12 साल बीत चुके हैं 23 नवंबर 2008 के उनके जन्मदिन पर डॉक्टर महेश सागर पराग सांकला मेरे व अन्य गीता दत् को पसंद करने वाले श्रोताओं ने यह वेबसाइट शुरू की थी और आप सबके सामने पेश किया था इसको चलाते हुए हमें 12 साल बीत चुके हैं जिनमें हमने गीता दत्त से संबंधित

बहुत सारी जानकारी यहाँ उपलब्ध कराई है ऐसी विलक्षण प्रतिभा पर अभी बहुत कुछ प्रस्तुत किया जा सकता है इसलिए आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप भी हमारी वेबसाइट के लिए लिखें और हमें गीता दत् जी से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं गीता दत्त जी को कैसे हनुमान प्रसाद जी ने खोजा था इसकी कहानी सभी को मालूम है उनके घर के पास से गुजरते हुए एक टीन गीता जी की आवाज उन्हें तुरंत भा गई

और इसी के बाद उन्नीस की फिल्म भक्त प्रहलाद में उन्होंने गीता दत्त जी से गवाया था अन्य संगीतकारों को भी जब उनकी आवाज के बारे में पता चला तो उन्होंने भी मंत्रमुग्ध हो उनसे गीत गवाने शुरू कर दिए गीता दत्त ने अपने करियर के पहले दो साल में ही कम से कम एक गीत गाए होंगे जो एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूटा है इसी से आप समझ लीजिए

कि गीता जी को उस दौर में कितना पसंद किया गया था कुछ साल पहले तक मैं समझता था कि गीता जी के गाय गीतों संग पहली प्रदर्शित फिल्म ये भक्त प्रहलाद ही थी लेकिन बोरीवली के रहने वाले रिकॉर्ड संग्रह श्री जयरामन ने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है कुछ पहले रिलीज हो गई फिल्म में भी हैं जिनमें गीता दत्त जी की आवाज है पर उन पर गीता दत्त जी का नाम नहीं है उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया

1945 की फिल्म आधार का जिसमें गीता दत्त जी के गीत मौजूद हैं उन्हीं में से एक गीत मैं आज प्रस्तुत करने वाला हूँ गीत कोश कहती है कि इस गीत को शहजादी ने गाया है लेकिन सुनने पर सच्चाई पता लगती है जयरामन जी ने बताया कि वास्तव में इस गीत में एक नहीं दो आवाजें हैं एक मुश्किल से चौदह पंद्रह साल की गीता जी और दूसरी आवाज फिल्म के संगीतकार एस त्रिपाठी जी की खुद की

सुनने पर भी यही प्रतीत होता है जान पड़ता है कि उस दौर के प्रचलन के चलते इस फिल्म के रिकॉर्डों पर कलाकारों के नाम शहजादी उषा, अब्दुल उमाकांत इत्यादि दिए गए होंगे आइए हम सुनें इस बेहद दुर्लभ गीत को जिसके बोल लिखे हैं एम ए राजी ने

Aay balu valiyaire, aay balu valiyaire, koi le na na mo se yuba, koi le na na mo se yuba. Aay balu valiyaire, aay balu valiyaire, koi le na na mo se yuba.

नो दे उड़े हवा में के गुबारी तारे डारे उड़े हवा में के गुरे ऊजनी ने तारे डारे मेरा छोटा साहब मेरा छोटा साहब

लेना लेना मेरी चरफी रंग रंगीली बैलून पीली, मेरी चरफी रंग रंगीली बैलून इसका खाली पीली मेरी चर्ची की देखो बहार।

मेरी चरती की देखो बहार मैं तो देता हूँ सबको उधार मैं तो देता हूँ सबको उधार बड़ा चलाइए बाद बनाने आई बड़ी ये रंग जमाने मैं तुम्हारूँगी चप्पल उदार मैं तो मारूँगी चप्पल तो तेरे गुस्से में है बोरे प्यार तेरे गुस्से में है बोरे प्यार

गड़ा छोड़ हो जाए जगना थोड़ा तो हो जाए अपना इस एक संस्कार बताए अपना एक संस्कार बताए घर में जुल के हम जो पास

वाले इस समय जब गीता जी के बारे में संगीतकारों को पता चलने लगा तो फिल्मिस्तान स्टूडियो एक नई फिल्म बना रहा था संगीतकार सचिन देव वर्मन ने स्टूडियो की दो अन्य फिल्मों शिकारी व आठ दिन में काम कर लिया था और उन्हें स्टूडियो ने यह तीसरी फिल्म

थी जिसका नाम था दो भाई सचिंदा को उनकी आवाज इतनी पसंद आई कि कामिनी कौशल उल्हास राजन व वारो इस फिल्म के पूरे छह गीत उन्होंने गीता जी को दे दिए पहली दो फिल्मों से कहीं ज्यादा इस फिल्मों के गीतों ने पूरे भारत में धूम मचा दी आइए गीता जी की आवाज में वह गीत जो सब और गूंज रहा था और जिसे लिखा था एक नए उभरते गीतकार राजा मेहदी अली खान ने

इस गीत के साथ गीता जी का सुंदर सपना पीत नहीं शुरू हो रहा था उस दौर के सभी प्रमुख संगीतकारों ने गीता जी के साथ काम किया था लता जी का हाल ही में उनके इक्यावनवे जन्मदिन पर सुभाष के जाने साक्षात्कार कर लिया तो सुभाष जी ने कहा कि आपके जैसा ना पहले कोई आया ना फिर आएगा लता जी ने तबाक से कहा ऐसा नहीं है मेरे से पहले नूर शमशाद बेगम और गीता थे

सब जानते हैं कि लता जी को बड़ा ब्रेक मास्टर गुलाम हैदर ने फिल्म मजबूर में दिया था यदि मास्टर साहब किसी से गवा लें तो यह उनके करियर के लिए बड़ा बूस्ट होता था मास्टर साहब गीता जी से भी बड़ा प्रभावित हुए थे और मजबूर ही नहीं पहले बैरम खान के अलावा पद्मिनी पुतली और शहीद जैसी फिल्मों में भी उन्होंने गीता जी से गवाया था कुछ लोग बताते हैं कि उन्नीस के आस मास्टर साहब पाकिस्तान से लौटे थे

और गीता जी से कुछ और गीत भी उन्होंने गवाए थे राम जाने वे गीत कहाँ गए जहां तक फिल्म मजबूर की बात है गीता जी से उन्होंने तीन गीत गवाए थे जिसमें से दो लता जी के साथ दो गाने थे आइए उन्हीं में से एक सुने जिसके बोल थे नाजिम पानीपति के

Oh, oh ha ha ha ha. Ch ch. Ch ch. Ch ch. Ha ha ha ha ha ha. Had shape of jauani hai, had shape of jauani hai. Haan mere hote the, hote the saajan.

की कहानी

हाय बात जगे जवानी है हाय की कहानी है गीता जी ने अपने करियर में 1350 के करीब गाने गाए होंगे

उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है आप सब प्रशिक्ष होता है और वह सब बातें आपको जरूर मालूम होंगी इस कार्यक्रम में मैं कुछ कम चर्चित पहलुओं पर जोर देने की कोशिश करूंगा 1948 के आसपास मद्रास के प्रसिद्ध फिल्म स्टूडियोज ने हिंदी फिल्मों में भी कार्य शुरू कर दिए थे जमिनी स्टूडियोज की चंद्रलेखा के लिए गीता जी ने नाचे घोड़ा नाचे गीत गाया था और अगले कुछ सालों तक वे शमशाद बेगम के साथ

इन स्टूडियोज की पसंदीदा गायिका बन गई थी निशान मंगला एक था राजा मिस्टर संपद ही ऐसी कुछ फिल्मों के नाम मुझे याद पड़ते हैं जो मद्रास में बनी थी से मैंने इस बारे में की थी तो उन्होंने मुझे बताया कि वे कुछ दिन के लिए मद्रास जातीं दिन रात रिहर्सल व रिकॉर्डिंग होती जिसके बाद वे वापस लौट आती ऐसी ही एक फिल्म थी उन्नीस की फिल्म संसार जिसे जेमिनी स्टूडियोज

के बैनर तले बनाया गया था जिसमें रेखा अभिनेत्री रेखा की अभिनेत्री माँ पुष्पावली जी ने अभिनय किया था इसी फिल्म का एक दो गाना हम सुनेंगे जिसमें गीता दत्त जी के साथ जीएम एम दुरानी जी हैं। रफी साहब के बाद गीता जी ने शायद दुरानी साहब के साथ ही सबसे ज्यादा दो गाने गाए होंगे पुरुष गायकों में

यह गीत आगा और मोहना पर फिल्माया गया था इस गीत के बोल लिखे थे पंडित इंद्र ने जो मद्रास की फिल्मों के लिए काफी लिखते थे और संगीत दिया था एमएमडी डी ईशंकर शास्त्री व बी एस कल्ला की तिगड़ी ने इस गीत में पंडित इंद्र ने बहुत अच्छे बोल लिखे हैं और इसकी कुछ बातें लोग आज तक कह रहे हैं सुनिए

लखनऊ चलो अब रानी लखनऊ चलो अब रानी बम्बई का बिगड़ा पानी लखनऊ चलो अब रानी बम्बई का बिगड़ा पानी लखनऊ चलो अब रानी

अब जी जान तो जान गई जी जी ती आ ती आ ती आ तो गई चतुराई चतुराई प्यार घड़ी खुशी बात बनी मन मन बात बने मन मन लखनऊ

चलो अब रानी बम्बई का बिगड़ा पानी लखनऊ चलो अब रानी

हमसे मिल मिल मिल मिल के, मिल मिल के, दूर दूर मिल मिल के, दूर क्यों चले, चली दूर क्यों चले? ओ मेरी रबड़ी मेरी ककड़ी मकड़ी हमसे क्यों चले? मैं तो बंठन के तो मैं तो के, सामने खड़ी ओ जी, सामने खड़ी सामने खड़ी देखो सामने खड़ी ओ मोरे बालम

वो वो मोरे वो मोरे रसिया मैं तो बंधन के सामने खड़ी लखनऊ पैसेंजर मैं बन जाऊ सिग्नल तुम बन जाओ मैं तो बजाऊ प्रेम की सीटी झंडी तुम दिखलाओ

गाड़ी मेरी लेट हो न जाए हा हा हा हा गाड़ी मेरी लेट हो न जाए बात तुम्हारी मंजूर नहीं है छोड़ो मेरा पल्ला हो छोड़ो मेरा पल्ला ससुराल हमारी कुछ दूर नहीं है राह कर हल्ला हो करे हल्ला हो राह कर हल्ला

लखनऊ चलो अब रानी का बिगड़ा पानी लखनऊ चलो अब रानी का बिगड़ा पानी लखनऊ चलो लखनऊ लखनऊ चलो लगनाओ चलो, चलो अब जी हाँ मुंबई का पानी तब से बिगड़ा हुआ है गीता जी स्वभाव की बहुत अच्छी थी और एक खूबसूरत व्यक्तित्व की मालिक थी वे हमेशा सबकी मदद करती

सबके साथ राजी खुशी काम करती बहुत कम लोग जानते होंगे कि संगीतकार एन दत्ता की पहली फिल्म 1955 की मिलाप नहीं बल्कि 1951 में बनी एक पंजाबी फिल्म बालो थी इसी फिल्म में एन दत्ता के साथ पहली बार साहिल लुधियानवी ने काम किया था और यह एक मौका था जब साहिल लुधियानवी ने अपनी मातृभाषा पंजाबी में बनी फिल्म के लिए लिखा इस फिल्म को बम्बई की नवचित्रकार लिमिटेड ने बनाया था

वह इसमें कमल कपूर अर्जुन मदनपुरी चमनपुरी शकुंतला रजनी रानी इत्यादि ने किरदार निभाए थे गीता जी ने भी इस फिल्म के लिए बहुत खूबसूरती से गाया था लगता ही नहीं कि पंजाबी उनकी मातृभाषा नहीं है काश उनसे कई और पंजाबी गीत भी गवाए गए होते आइए सुने इसी पंजाबी फिल्म का यह खूबसूरत गीत

वह डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार हेमंती बैनर्जी ने गीता जी पर एक किताब गीता लिखी है। उन्होंने मुझे बताया था, गीता जी जो मूलतः बंगाली जमींदार परिवार से थीं, जब बंगाल छोड़ बंबई आईं, तो उन्हें बाकी भाषाओं का ज्ञान कम ही था और वे अपने गीत बंगाली में ही लिखकर रिहर्स करती थी उनके मिलनसार व्यवहार के कारण वे जल्दी अन्य बच्चों के साथ वहां प्रचलित भाषाएं थोड़ी बहुत सीख चुकी थी जो आगे चलकर उनके काफी काम आया

चालीस के दशक के आखिर से वे गुजराती फिल्मों में भी काफी लोकप्रिय हो गई थीं और अविनाश व्यास अजीत मर्चेंट जैसे बिगस उनसे अपनी फिल्मों में गवाते थे कम ही लोग जानते हैं कि हिंदी के बाद गीता जी ने सबसे ज्यादा गाने गुजराती में ही गाए हैं जो वेबसाइट के लिए गुजराती गीत कोष से चेतन विंची द्वारा निकाली गई लिस्ट के अनुसार कम से कम बानवे हैं उन्नीस में मशहूर अभिनेत्री

नलिनी जयवंत ने गुजराती फिल्म वारसदार में अभिनय किया था और इसमें गीत भी गाए थे इसी फिल्म के लिए नलिनी जयवंत ने गीता जी के साथ एक दुर्लभ दो गाना भी गाया था जिसे हम सुनेंगे इस गीत के बोल व संगीत दोनों अविनाश व्यास जी के हैं आइए इस गीत का हम सब आनंद लें

आग हो पंगरी वालो आग हो पंगरी वालो आग हो पंगरी वालो आग हो पंगरी वालो रंग रंगले पंगरी नो नन नो मोटो गाळू रातो नन नो मोटो गाळू आग हो पंगरी वालो आग हो पंगरी वालो

नवा लोग घाट माथी सोनेरी चे साठ दवा लोगे सोने स

खालो पहो आप पंगड़ी वालो ने जाने तो पहला तोड़ी वालो वाला बोले ने बुंदी वाला बोले ने बुंदी वाला

वाली केंदा के के केवला मत मत मत मत बोलो बोलो बोलो बोलो अहमदाबाद की आगे ना भूकर बोलूच जाती अहमदाबाद की आओ ना घी करती चालो हाथों वाड़ो हाथ हाथ चालो हाथों

Koliwaloo, hoy mera chhike chhira chhama gali koliwaloo, hoy mera chhike chhira chhama gali koliwaloo, hoy phale tu banya bhi ke mazrahi, maam mari mari ka saa chha chha chha chha ma maam mari ma.

संतान के न न को को साथ हो बंगली बंगली बंगली वालों वालों वालों हो हो हो पंगड़ी वालो गीताजी भाव गायिक में बहुत पारंगत थी

जिससे वे इस प्रकार से भावों को सुनने वाले तक पहुंचा देती थीं कि शायद ही कोई और गायिका कर पाती हो इसलिए उन्होंने हर्ष और दुख दोनों भावों वाले कई सैकड़ों गीत गाए उनकी आवाज में एक आध्यात्मिक तत्व भी था जिसके चलते उन्होंने जोगन हर हर महादेव नागमणि देवदास साधना जैसी फिल्मों में कई भजन व आध्यात्मिक गीत भी गाए जो भुलाए नहीं भूलते इसके ठीक विपरीत उनकी आवाज में एक लचक भी मौजूद थी

जो पाश्चात्य संगीत के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी इस तरह के गीतों में वे वाकई पाइनियर थीं, जिसका अनुसरण बाद में आशा भोसले व अन्य गायिकाओं ने भी करने की कोशिश की शायद यही वजह रही होगी कि जब हेमंत कुमार बंगाली फिल्मों में पहली बार कैबरे गीत 50 के दशक में लाना चाहते थे तो उन्होंने गीता जी को ही वे गीत गाने के लिए चुना तब तक बंगाली फिल्मों में वे सुचित्रा सेन की आवाज़ के तौर पर ज्यादा जानी जाती थी लेकिन फिल्म सुनार हो के लिए

नमिता सिन्हा पर फिल्मी कैबरे ने तो कमाल ही कर दिया था आइए बंगाल के मशहूर गीतकार गौरी प्रसन्ना मौजूमदार का लिखा ये खूबसूरत कैबरे गीत गीता जी की आवाज़ में सुने जो एक खूबसूरत रात का वर्णन है

मूलतः बंगाली होने के बावजूद उनकी हिंदी फिल्मों की सफलता के चलते कोलकाता में गीता जी को बंबई की गायिका ज्यादा माना जाता रहा कुछ मर्तबा तो उन्हें बंगाली फिल्मों में हिंदी गीत गाने के लिए भी बुलाया गया एक बार गीतकार जी से मेरी बातचीत हुई तब मैंने उन्हें बंगाली फिल्म के लिए उनके एक लिखित गीत के बारे में पूछा यह गीत उन्नीस की बंगाली फिल्म गलीठपथ के, के लिए था

नक्श साहब ने मुझे बताया कि फिल्म के प्रोड्यूसर उस समय की डांसिंग सेंसेशन हेलेन को पहली बार एक बंगाली फिल्म नृत्य के लिए एक गेस्ट अपियरेंस के रूप में बुला रहे थे हेलेन की सफलता गीता जी के ही गाए हाउडा ब्रिज के गीत मेरा नाम चिंचिंचू से हुई थी और गीता जी को ही उनकी आवाज़ उस दौर में माना जाता था प्रोड्यूसर के अनुरोध पर ही उन्हें सिचुएशन दी गई और नक्श ने गीत लिखकर दे दिया था

यह गीत हेलेन के साथ साथ प्रसिद्ध बंगाली हीरो उत्तम कुमार पर फिल्माया गया था इसका संगीत दास दासगुप्ता जी ने दिया था आइए हम भी यह दुर्लभ गीत सुनें, जिसे पहली बार मुझे हमारा फोरम पे इरुम हाशमी जी ने बताया था

पलकों के साए देख तुझे कोई इशारों से बुलाए कितने हंसी है ये पलकों के साए देख तू कोई इशारों से बुलाए रहेंगी न फीकी वारे जिंदगी की वह तुझको खुशी की दिखा देखा मन दिल रहेगी ना फीकी

खुशी की मंजिल खा दिल में भोले तेरे आया उस सुन के में

Jenna

गीता जी ने कई और भाषाओं में भी गाया है पर उनकी चर्चा कभी और करेंगे गीता जी ने कई गैर फिल्मी गीत भी गाए हैं जिनमें काफी विविधता है आइए हम गीता जी का गाया हुआ एक खूबसूरत गैर फिल्मी गीत सुनते चले जिसका संगीत दिया था वी बलसारा ने

गीता जी की आवाज इतनी प्यारी थी कि सीधे दिल में घर कर जाती है ना सिर्फ वे अच्छा गाती थीं, वे एक अच्छी इंसान भी थीं, जो उनकी कला में दिखता है उनके हुनर बहुत अव्वल दर्जे के थे जो उनको भगवान की देन थी जिन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं सिखा सकती मेरे घर पर मैं जनवरी 2014 से महीने के हर तीसरे रविवार को एक श्रोता कार्यक्रम करता हूँ जिसमे कुछ संगीत प्रेमी आते हैं

कोरोना के चलते आजकल ये ऑनलाइन हो गया है कुछ साल पहले एक कार्यक्रम में कर रहा था और उसी सिलसिले में मैंने गाना बिना रिकॉर्ड कर दिया है देर थी की सब सुनने वाले परस्पर झूम उठे ऐसा महसूस हो रहा था की रिकॉर्ड तो बज रहा है लेकिन दोनों गायक गायिका हमारे सामने कमरे में बैठे है गीता जी की आवाज में एक

अजब मखमली अंदाज था एक सुकून था और अजब नरमी और अनगिनत हुनर थे जो उनके साथ ही चले गए रफी साहब के साथ ये दो गाना उनके लाजवाब दो गानों में से एक है आइए हम भी इन दोनों हस्तियों के जादू में खो जाएं। पे दो हस्तियाँ जो वाकई अमर हैं

कुछ तुम क्या हो जो घटा खुल के पर से रुमझू रुमझु चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम कुछ क्या हो जो घटा

के पर से रुम जुन, रुम रुमझ रुमझ रुमझ रुमझ चुप के से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम कुछ हम कुछ तुम, पुछ हम, पुछ तुम।

हुई सांसों में खामोश से तूफान पा गई झुकते

प्यार का प्यारीत है चितवन तेरी साग है धड़कन मेरी गीत है हम है, है। चितवन तेरी कित साग है झड़क मेरी कित गीत

फिल्म मंजिल का ये था ना अनपैरे गीत सचिंदा के संगीत में मजरू साहब के बोलों से सजा यह गीत मेरे बहुत ही पसंदीदा गीतों में से एक है गीता जी निस्संदेह आम इंसान नहीं थी

जरूर कोई शापित गंधर्व ही रही होंगी कितनी कम उम्र में उन्होंने इतने दुख झेले और आखिर में वे हम सब से सदा के लिए दूर हो गईं तेईस नवंबर दो हजार बीस के दिन वे नब्बे साल की हो गई होती भगवान की मर्जी के आगे किसका जोर है चलते चलते हम उनके करियर के एक और पहलू पर चर्चा करते चलें उस दौर में एच कई बार वर्जन रिकॉर्ड भी निकालती थी गीता जी ने भी एक दो मरतबा

वर्जन रिकॉर्ड के लिए गाया था एक बार परिनीता के लिए और एक बार चोरी चोरी के लिए आज हम उनका गाया फिल्म का वर्जन गीत सुनेंगे। यह एक अनूठा केस होगा कि मूल पुरुष गायक मन्ना डे के गीत को किसी महिला गायक का ने वर्जन रिकॉर्ड के रूप में रिकॉर्ड किया हो गीता जी का गाया वर्जन भी किसी मायने में मन्ना डे के गीत से कम नहीं है

किसी ने मुझे बताया था कि इस केस में यह गीत फिल्म के लिए रिकॉर्ड किए गए पर इस्तेमाल नहीं हुए पर इसकी पुष्टि किसी स्रोत से नहीं हो पाई है बहरहाल आइए हम सब सुने ये दुर्लभ वर्शन। अब इजाजत दीजिए हम चलते हैं उनकी यादों को सीने में लिए हुए

भोवन के मान भरी अभिमान भरी संगीतकार है अरुण कुमार

के उसको दे लिया। उसको दे लिया। के ने ने राधा राधा धानी होने भी बातों ही बातों में झगड़ा भरा था

बातों, ही बातों में झगड़ा भया है बाबा के बंधन बाबा के बंधन के अपने मोहन से मुसला मोर के राधे रानी में पानी अपने मोहन से मुसला

हाथ से केले

मेरा ये पुराना कार्यक्रम जो मैंने उनकी मैं...

के लिए बनाया था स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि हमारे पास समय है कुछ और गीतों को बजाने का आमतौर पर कई लोग गीता जी को दुख भरे गीतों के लिए स्पेशलिस्ट मानते हैं पर वे सभी प्रकार के भावों के लिए परफेक्ट वॉइस थी जिसके लिए उनको उनके चाहने वाले क्वीन ऑफ भाव गायकी भी कहते हैं उन्नीस में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था प्यार उसी का ये प्यारा गीत आपको अब सुनाने वाला हूँ एस डी बर्मन का संगीत है और राजेंद्र किशन जी ने इस गीत को लिखा था

<asthma> cha. Cha. Cha. Cha. Cha. Cha. Choo choo choo choo. Aa gayi dey, aa gay, hoy, aa gayi dey, aa gay.

पाके के रानी आ गई होए आ गई रे आ गई कदम कदम पर दुनिया ने कांटों का जाल बिठाया फिर भी प्यारे के कदमों में प्यारे का दिल खाया

कदम कदम पर दुनिया ने काटों तो का जाल बिछाया फिर भी प्यार के कदमों में प्यारे का दिल आया प्यारे मिल गए दोनों ये दुनिया शर्मा गई आ गई रे आ गई पाके की रानी आ गयी है आ गई रे आ गये

हो, हो, हो, हो, मिलने वाले मिलने वाले मिल जाते हैं दुनिया ये क्या जान

जी को इस फानी दुनिया से रुखसत हुए 50 से ज्यादा वर्ष बीत गए हैं, लेकिन उनकी आवाज में एक ऐसा खिचाव था जो छोटे छोटे बच्चों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है सुनते हैं उनका ये प्यारा गीत नजरिया फिल्म से भोला श्रेष्ठा का संगीत है और पीएल संतोषी साहब ने इसे लिखा है दी दी,

हुई चार दिल ने किया प्यार, क्यों? की अपी तुमसे बार चुपके से तुम आपसे मेरे मन में

से मेरे मन में इतनी है खुशी दिल के हर धड़कन में दिल मचल गया डर निकल गया ये बताओ

जी को ट्रिब्यूट का यह सिलसिला आज के लिए यहीं तक कार्यक्रम समाप्त करूंगा हेमंत कुमार जी की कॉम्पोजिशन में गाए इस प्यारे गीत से राजेंद्र कृष्ण जी ने इसे लिखा है और ये है 1954 की फिल्म शर्ट से ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है

घटने लगा रात ढलने लगी हार मेरे दिल की मचलने नहीं लगी ओ, ओ, ओ। आ, चांद घटने लगा रात ढलने लगी हार मेरे दिल की मचन लगी

मेरी से लिए चलिए कहे पास बैठो जरा कुछ कहे कुछ सुने ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ठंडी ठंडी हवा चलने लगी हारेर दिल की मचलने लगी हो

घटने लगा रात ढलने लगी मेरे दिल की मचलने लगी रात जाती है झोले में तारे लिए राह तकते हैं पर हम तुम्हारे लिए लारी लारी लारी लारी ला ला ला ला ला ला

आंख मलने लगी आरज़ू मेरे दिल की मचलने लगी

के बारे में आपकी कोई भी राय हो कोई फीडबैक हो मुझे अनमोल फनकार एट जी मेल डॉट कॉम ए एन एम ओ a, -A, -A r@gmail.com पर जरूर भेजें। मुझे यानी गजेंद्र खन्ना को दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में सीओ सोन